ने फैसला कर दिया बड़ भागी बन अवध अभागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी प्रणाम किया वृक्ष को फिर शैया देखी कुश शैया रोने लगे भरत

शैया पर राम जी सोए सोने के महलन में चंदोबा चारू मोतन के हीरन की झालरें हिले हिलो रखाए के ऐसे भवनों में निवास करने वाले राम जी आस पास दासी दास जिनकी खबासी करें शीतल सुगंध मंद पवन ढुराए के और सोई रघुनाथ माथ नीचे धरी हाथ सोए

पाथरी शिलापे कुछ सांथरी बिछायक है भरत जी को लगा मेरी वजह से जो शासन के अधिकारी बन रहे थे उन्हें कुशासन पर रहना पड़ा और वह भी पत्थर की शिला पर पाथरी शिलापे कुश साथरी बिछाएक है

और जैसे तैसे धीरज रखा लेकिन जानकी मैया की शैया कुशया देखी तब तो भरत बिलख बिलक कर रोने लगे सीय साथरी देखी बेहरत हृदारी हार पवित कठिन विषेख ये श्री सीता जी की कुशैया

याद आ गई भरत जी को उस दिन की जिस दिन विदेहराज जनक श्री जानकी जी को जनकपुर से विदा कर रहे देखत ही सीए को निज अंग विसूरत खोवन लागे देखते ही सीए को निज अंग विसूरत खोवन लागे मंत्री सभे मन मोहन धरे मिथिलेश की सूरत जोवन लागे

मानो विराग की राख महीप दृगंजलि बिंदु सो धोवन लागे और ज्ञान की तो मर जाद कहे जान की जान की रोवन लागे मिठी महा मरजाद ज्ञान की महाराज विदेह बेवन हो गए और यही कहा यह जान की ज्योति जिया की मेरी हे कुमार हिया सो भोलाई ना

मिथिलापति दियासी रही मतिया की अबोध ना के संग हु बिंदु लला की ओट नो ना रघुनंदन प्राण प्यारे कबो अनजान सिया पे ना न दूसरी बात कही आमने हो ये जबे ससुरार लली सुकुमारी हु को संग लीजो और कांकरी हु जो सिया के कबो

पग में गड़े तो पतिया लिख दीजो और उन श्री जानकी जी को जनक जी विदा करते समय ऐसे भावोद्गार व्यक्त करते हैं और महाराज दशरथ अयोध्या आने पर कौशल्या जी से कह दे बधू लरकनी पर घर आई लाखे वो नयन पलक की ना

ये पराए घर में आई हैं इन्हें अभी अपना घर नहीं लगता बालिकाएं हैं ये तो ऐसा प्रेम करना कि इन्हें ये पराया नहीं अपना घर लगने लगे यह ससुर ने कहा वह पिता ने कहा और सास ने नयन पुतरी करी प्रीति दृढ़ाई नयन जैसे पुतली को रखते हैं ऐसे

जीवन मूरी जी जोगवत रहूं दीप बाते नहीं तारन कहूं इसलिए भैया पलंग पीठ ती

ra palang ikta ta

नदीन पग अवधि कठोरा पलंग भरत जी को लगता है कि जिन श्री जानकी जी ने पलंग की पीठ छोड़कर हिंडोरे की गोद छोड़कर कठोर भूमि में चरण नहीं रखा आज उनको ही इस तरह

पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा सी नीन पग अवन कठोरा कठोर भूमि में पांव नहीं रखा उन श्री जनक नरेंद्र नंदिनी को कुश शैया पर जमीन पर छों सोना पड़ा आहा देखो जनक जैसे पिता दशरथ जी जैसे ससुर

रामचंद्र सुपति सो बेही और सोवत मही विधि के धरती पर सो रही बड़ा क्रोध भरत जी को बड़ा दुख हुआ और इतना दुख हुआ रो रहे कि मेरा हृदय तो वज्र की तरह कठोर हो गया फट क्यों नहीं जाता पर चरण रीख रज आखिन ही नहीं आंखें तो बरस ही नहीं थी पर

हृदय से भी लगाया क्योंकि ये रज लगे तो अहिल्या की जड़ता दूर हो गई तो इस हृदय की भी जड़ता दूर हो जाए लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उसी समय कनक बिंदु चार एक बिंद कनक बिंदु

खे सीस लेखे कनक हिंदुचा क्या बिंदु दो चार देखे <coughs>

उन स्वर्ण बिंदुओं को उठा लिया सिर पर रख लिया और ऐसे लगा जैसे श्री सीता जी मिल गई हो सीता मैया मिल गई हो अच्छा विचार करना ये स्वर्ण बिंदु कहां से आए एक भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही निखाध राज बोले <coughs>

राम जी आपके विरह में भी इसी तरह दुखी होकर आंसू बरसा रहे थे इसी श्रृंगवीरपुर की इसी भूमि पर इसी कुश शैया पर तेरा पुनिपुनि करत प्रभु सादर सराहना लावरी ठीक

तो निकातराज बोले मैंने देखा कि राम जी के आंखों से प्रेमाश्रु बरस रहे थे और राम जी के आंखों से जब आंसू बरसे तो जानकी माता तो ममता की मूर्ति माता मैथिली के नैन सरोज भी सजल हो गए उनके नेत्रों से भी प्रेमाश्रु बरसे तो दृश्य क्या था जब जब ब्या कुल हो तुसी है, आती ही है पुलकित गात

अश्रु बिंदु होए मही गिरत कनक बिंदु होए हो आंखों से गिरते तो आंसू और धरती पर गिरते ही वे स्वर्ण बिंदु हो जाते और दूसरी बात एक और संत का भाव है कि राम जी भरत जी का नाम लेकर जब उसांस भरते भरत और जो आह निकलती

जो उसे निकलती उस उसा से श्री जानकी जी के कानों में जो स्वर्ण के कर्णफूल थे वे पिघल गए टुकड़े नीचे गिरे भरत जी बोले क्या ऐसा सचमुच हुआ हो सकता है ऐसा

निखाध राज बोले भरत जी जब आप राम जी कहकर भरते हैं जब राम कही ले उमगत प्रेम मनऊ चु पासा द्रवीं बचन सुन कुलिस पसाना पुरजन प्रेम न जाए बखाना जब आप राम कहकर भरते हैं तो पहाड़ पिघल जाते हैं पत्थर पिघल जाते हैं

तो अगर भरत जी आपका नाम लेकर राम जी उस भरे तो ये स्वर्ण के आभूषण पिघल जाए तो कौन सा आश्चर्य है भरत जी ने उन स्वर्ण बिंदुओं को सिर पर रखा राखे समे सिर पर रख लिया जैसे श्री सीता जी मिल गई हो यह है भरत जी की दृष्टि

निखात राज के रूप में लक्ष्मण जी मिले राम घाट के रूप में राम जी मिले और स्वर्ण बिंदुओं के रूप में श्री सीता जी मिली तो एक बात तो यह है कि संत की दृष्टि ऐसी होती है कि उसे सब में भगवान ही दिखते हैं भक्तिमती मीराबाई के सामने तो जहर का प्याला आया मीरा की एक सखी ने आकर का मत पीना राणा ने जहर का प्याला भेजा है

मीरा बोली मुझसे तो कहा गया कि भगवान का चरणामृत है नहीं नहीं चरणामृत तो नहीं देखना काला रखा ही जहर है अला है मीरा बोली काले का तो चरणामृत भी काला ही होगा अरे नहीं नहीं विष है तू मत पीना मीरा बोली मैं तो पीऊंगी क्यों चरणामृत समझ के पीऊंगी

मर जाएगी मीरा ने कहा तो और अच्छा है पीने पीने के बाद कुछ पीने की जरूरत ही नहीं रहेगी लेकिन मैं भी देख तो है क्या और जैसे ही मीरा ने उस प्याले में दृष्टि डाली कर में प्यालो देख मीरा हो अधीर नाची देख काल कूट नाची छाया महाकाल की

नाची देवांगना हुलास लिए मानस में नाची अति आनंद में देह मुंड मालकी नाच उठी दासी निजी सप, जीवन सफल जान नाच उठी कुमति कराल नर पालकी और नाच उठी नैनन की पुत्री प्याले बीच और पुत्री में नाच उठी मूर्ति गोपाल के भक्त की, की दृष्टि है

वह जहां दृष्टि डालता है वहीं उसे भगवान दिखाई तो भरत ऐसे साधु हैं अच्छा और तीनों दिखाई पड़े लक्ष्मण जी भी और राम जी भी और श्री सीता जी भी और ये तीनों को अलग अलग रूपों में तुलसीदास जी ने देखा है और इन तीनों का एक रूप यह भी है ज्ञान और वैराग्य और भक्ति भक्ति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे

शरीर तो भरत जी के जीवन में भक्ति का भी दर्शन है वैराग्य का भी दर्शन है और ज्ञान का भी दर्शन है और जिसके जीवन में ज्ञान का वैराग्य का भक्ति का दर्शन हो उसी के लिए कहा जाएगा तात भरत सब विधि सात

चरण अनुरागया साधु ता भरत सब भरत सब भरत, भरत इसलिए भाई भरत जी की तरह कोई साधु हो वे सब तरह से साधु हैं उनके द्वारा लिए हुए भगवान नाम से पत्थर पिघल जाते हैं हम लोग तो ऐसे हैं हम लोग तो राम नाम को एक संत थे

रेलगाड़ी से उतरे बिना टिकट गेट पर पहुंचे टिकट जब टिकट बोला राम राम श्री राम अरे श्री राम टिकट दे राम राम श्री राम अरे का टिकट अरे बोले नयेदेव का टिकट जब हम राम राम कह रहे

अल तो बोलो राम राम कहने से क्या मतलब टिकट से अरे बोले जाने दो राम राम से लोग भाव सागर पार कर जाते हैं हम खिड़की पार नहीं कर सकते क्या बोलो राम राम इसलिए अरे राम राम तो आराधना के लिए है साधना के लिए उसको साधन बना लिया हृदय चाहिए और ये हृदय बनेगा कैसे सुमरी नाम रू

देखें आवत हृदय हैं नाम का जो स्मरण करते हैं, उनके जीवन में राम प्रेम जागृत हो जाता है और प्रेम जब जागृत होगा तो हमारे जीवन में भी भरत जी का भाव आएगा बड़े प्रेम से प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए चर्चा को विराम श्री राम जय राम जय जय

नम पार्वती पते हर हर मात मा। भरत तुम सब विधि साधु ता भरत

ने कहा श्री भरत आप सब तरह से साधु हैं श्री राम जी के चरणों में आपका अगाध अनुराग है ऐसे महात्मा भरत जो सब तरह से साधु हैं

सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं सब में भगवान को देखते हैं जो सब में भगवान को देखे वही सब तरह से साधु है सब में भगवान को देखे वासुदेव सर्वमिति समहत्मा महात्मा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं

वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जिसका ऐसा निश्चय है कि सब में भगवान है तीन दृष्टियां हैं पहली दृष्टि सब में भगवान को देखना दूसरी दृष्टि

सबको भगवान में देखना और तीसरी दृष्टि सब भगवान है सब में भगवान को देखना भक्ति की दृष्टि है भगवान में सबको देखना ज्ञानी की दृष्टि है और सब भगवान है यह तो

परमार्थ तत्ववेदता किसी महापुरुष की महात्मा की दृष्टि है जो ज्ञानी होते प्रिय अति विज्ञानी किसी विज्ञानवान विज्ञान धामा बुभ विज्ञान धाम इसीलिए जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है ऐसे विज्ञानी श्री हनुमान जी की दृष्टि में सब भगवान है

ज्ञानी की दृष्टि में भगवान में सब हैं, भक्ति की दृष्टि से सब में भगवान है और भरत जी सब तरह से साधु हैं सब में भगवान को देखते हैं इसीलिए कल निवेदन किया गया था निखाद राज में उनको लक्ष्मण जी दिखाई दिए राम घाट में उनको राम जी का दर्शन हुआ और स्वर्ण बिंदुओं में मानो श्री सीता जी का दर्शन हुआ यह

भक्त के देखने का ढंग है साधु के देखने का ढंग है रात्रि भर श्रृंगवीरपुर में विश्राम हुआ सवेरे फिर चले भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने

ने भरत चले दूसरे दिन शंगवेरपुर से जब यात्रा आरंभ हुई तो सभी सवारियों से चले पर भरत जी पैदल चले निखाध राज के संग

सबको आगे निकाल दिया चलो चलो आ रहे चलो चलो आ रहे और भरत जी पैदल चले पर पैदल चलते भरत जी को देखा किसी ने नहीं क्यों क्योंकि साधु वह है जिसके जीवन में साधना का दर्शन तो है पर साधना का प्रदर्शन नहीं

हम लोग भजन करते हैं तो सोचते हैं कि कोई देख है हमें कि हम भजन कर रहे हैं कई बार हम आँख भी बंद करते हैं माला लेकर बैठे और फिर देखेंगे कोई देख रहा है कि नहीं तो आँख खोलकर ऐसे देख लेंगे और कोई दिख गया तो और आंख बंद कर लेंगे कि देख ले कि हम

अरे भजन तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए है, जो जनार्दन को लिझाने के लिए था उससे जनता को लिझाने की चेष्टा साधना का प्रदर्शन है साधना का दर्शन नहीं भरत जी पैदल चले राम जी के पाने के मार्ग में लेकिन किसी ने देखा नहीं सबको लगा कि भरत जी सवारी से ही आ रहे होंगे

पर शाम को पता लगा तीसरे पेहर भरत तीसरे पहर कहा कीन प्रवेश प्रयाग दो पहर बाद तीसरे पहर में पता लगा कि आज भरत जी पैदल आए हैं किसने सूचना दी झलका झलक पायन कैसे

पंकज से से जल का कर झल पंकज

जी के पैदल चलने से चरणों में फफोले पड़ गए उनसे जल रिस रहा था तब लोगों को लगा भरत पया ही आए आजू आज भरत जी पैदल आए दूसरी बात देखो

गंगा यमुना का मिलना देखा गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है भरत जी ने जो देखा प्रणाम करने लगे भरत देखत श्यामल धवल हलोलक

भरत गंगा जी की धवल धारा यमुना जी की श्याम धारा देखी और दोनों का मिलन देखा भरत जी के आंखों से भी गंगा यमुना बहने लगी हाथ जुड़ गए हृदय भाव से भर गया क्योंकि उन्हें लगा

कि गंगा जी की धवल धारा ही नहीं मानो श्री जानकी मैया का रूप है और यमुना जी की श्याम धारा मानो श्री राम जी का रूप है तो जिसे गंगा यमुना में सीता राम जी दिखाई दे रहे हैं यह है भरत देखो आत्मा को देखने के लिए आत्मा को देखने के लिए

ज्ञान की आंख चाहिए आत्मा को देखने के लिए ज्ञान की दृष्टि ज्ञान की आंख चाहिए महात्मा को देखने के लिए श्रद्धा की आंख चाहिए और परमात्मा को देखने के लिए प्रेम की आंख चाहिए भक्ति की आंख परमात्मा प्रेम की दृष्टि से दिखाई देंगे प्रेम से प्रकट हो ही में जाना महात्मा

श्रद्धा की आंख से दिखाई देंगे और आत्मा ज्ञान की आंख से दिखाई देगी भरत जी की आंख ही ऐसी है भरत जी का प्रेम ही ऐसा है कि उन्हें गंगा यमुना में भी श्री सीताराम जी दिखाई देते हैं यह प्रेम का चमत्कार है इसीलिए भक्तिमती मीरा जी के लिए किसी भक्त ने लिखा कि न जाने कौन सा ममीरा ममीरा कहते हैं अंजन को

न जाने कौन सा ममीरा लगाए हुए थी मीरा जो नैन मूंद कर भी घनश्याम देख लेती थी नैन मूंद कर भी घनश्याम देख लेती थी ये भक्त की दृष्टि है इसीलिए श्री कृष्ण भगवान को बहुतों ने देखा पर एक संत ने कहा कि देखने को घनश्याम की मूर्ति चाहिए सूर्य की आंधरी आंखें

कृष्ण को देखने के लिए तो सूर्यदास जी की दृष्टि चाहिए भक्त की दृष्टि भगवान का अभाव नहीं है नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते ते अगर अभाव है तो भाव का अभाव है दृष्टि मिल जाए तो परमात्मा तो अभी यहां इसी समय है पर प्रेम की दृष्टि चाहिए भरत जी की दृष्टि चाहिए

और इसीलिए भगवान दिखाई देते हैं भक्त की आंख से हमारी आपकी आंख से नहीं चीज वही है शाम हो गई एक बालक आया रोता हुआ महाराज मैं दवा लेने गया था मेरे पिता उस तरफ बीमार है नाव वाला चला गया अब तो सूर्यास्त हो गया मैं कैसे नदी पार करूं गंगा जी

यहाँ से वहां तक पार करना है क्या करो तुलसीदास जी को दया लगी बोला चेधरा एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे पीपल के पत्ते पर कुछ लिखा